नमस्ते सारस्वतवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेषन्यवादी पाशाशाल जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निदानंद श्री अद्वैत कदाधर शिवासादि गौरभक्तृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कौन कृष्ण है है करेगा ना बाहु बाहु चत्वारो मुखबाहूदेभ्य सश्रम सह चोजगी वर्ण गुण विप्रात पृथक येषा पुषं साक्षा आत्मा प्रभवमीश्वर न भजंतवजानी स्था भ्रष्टा प्रपतन्ध मुखबादेभ्य चत्वारो सश्रम सह चो जगिरे वर्ण गुणै बिप्रादय पृथ य साक्षा आत्माभवीश्वर न भजन भजंत्यवजानी पतंत कृष्ण भजे करे गुरु रवान माया जाल छूटे पाये कृष्ण रहा तक कलकथा आए थे ताते कृष्ण भजे करे गुरु जाल छूटे पाए कृष्ण र चरण श्रमी यदि कृष्ण भजे स्वधर्म से भजे। चार आश्रम और चार वर्ण में स्थित लोग अपने अपने आश्रम अपने अपने वर्ण के अनुसार धर्म कर, करें पर फिर भी यदि कृष्ण नहीं भजे यदि कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं तो अपने धर्म का पालन करते हुए भी, भी रव रव नरक में गिरते हैं पतन होते हैं इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत के दो श्लोक से कर रहे हैं मुख मुखबाह पुरुष से श्रमय सह चत्वारो गुणे ष मुखबापे जगिरे आश्रम सह आश्रम सह विप्रादय चार वर्ण पुरुष से मुखबाहुल पदेभ्यज्ञ गुण पृथक भगवान के मुख से और बाहों से तथा तो कमर से या जा से और चरण कमल से चार वर्ण उत्पन्न हुए <coughs> चतवार जग गिरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्र चार वर्ण उत्पन्न हुए इसके साथ ही साथ चार आश्रम भी ब्रह्मचर्य आश्रम बालप्रस्थ आश्रम गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास्रम तो श्री भगवान ने चार वर्ण बनाया और आश्रम भी बनाया गुणों के अनुसार प्रकृति के सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आदि के अनुसार जिसमें जैसी प्रवृत्ति रहे उसके अनुसार भगवान ने वर्ण और आश्रम विभाग किया चातुर्वर्णे मया श्रेष्टम गुण कर्म विभाग भगवान ने बांटा पर भगवान ने और किसी को नहीं कहा कि तुम भी रोज बांटा करना बांट दिया बांट दिया भगवान ने बांटा चातुर्वर्ण्य माया श्रेष्टम मेरे द्वारा श्रेष्ठ हुआ तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय वश्य शुद्ध कोई भी सभी भगवान से ही जन्म लिए हैं भगवान परम पिता हैं और यहाँ नौ जोगेश्वरों में से एक जोगेश्वर कौन है चमस्ती जनकपुर में प्रवचन कर रहे हैं बहुत बड़ा यज्ञ था तो उसे बोल रहे हैं कि भगवान के मुख मुख्य बाह बाहू और गुरु और पद इनसे चार वर्ण हुए इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भगवान से न जन्म लिया सबको भगवान ने पैदा किया और अपने भिन्न भिन्न अंगों से अपने मुख से ब्राह्मणों की सृष्टि किए और बाहों से क्षत्रियों की पेट कमर जांग से वैश्यों की और चरण कमल से शूद्रों सब के सबके पिता भगवान श्री कृष्ण हैं विष्णु हैं चार वर्ण बनाए भगवान और चार आश्रम भी बनाए इस तरह से श्री भगवान सबके परम पिता हुए वही जन्म दिए हैं और सारी वृत्ति भोजन कपड़ा बस सब कुछ वही दे रहे हैं जन्म दिए हैं और सब कुछ दे रहे हैं तो यह साम आत्मप्रभवम यह ये साम पुरुष आत्म साक्षात आत्म, आत्मप्रभवम श्री भगवान ये इन सब के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के सबके आत्मप्रभव हैं प्रभव मान पिता अपना पिता अपना असली पिता प्रभव जिस प्रकृष्ट भाव जिससे हुआ है वो है प्रभव भव मैंने जन्म तो सबके पिता भगवान श्री हरि हैं विष्णु हैं तो जो भी व्यक्ति अपने परम पिता को यज्ञभोक्ता भगवान को जो ईश्वर हैं सबके नियंता हैं ईश्वर हैं सबके जन्मदाता हैं सबको पोसने वाले हैं ऐसे प्रभु को यदि न भजनती नहीं भजते हैं और बल्कि उल्टा और अवजनंती अवज्ञा करते हैं तिरस्कार करते हैं भजन नहीं करना भी एक तिरस्कार है लेकिन और भी तरह से भगवान के लिए तिरस्कार करते हैं भजन नहीं करते हैं तो स्थानक भ्रष्टा जिस स्थान पर होते हैं तपस्या या ऊँचा कुल वेदाध्यन आदि बड़ा बड़ा पर्व होता है संसार में तो उस स्थान से गिर जाते हैं स्थान से ही नहीं गिरते हैं बल्कि अधह पतन थी बहुत नीचे गिर जाते हैं यदि भगवान का भजन कोई नहीं करता है तो गिरता है इसमें सबसे बड़ा कृतघ्ता का दोष है जिन प्रभु ने सब कुछ किया जन्म दिया पालन पोषण कर रहे हैं हृदय में रह करके ज्ञान दे रहे हैं और बाहर भी शास्त्र बनाए हैं भगवत भगवदगीता दिए वेद शास्त्र दिए इतने उपकारी हैं पर ऐसे परम पिता को जो जो लोग नहीं भजते हैं और अवज्ञा करते हैं तो अपने स्थान से तो गिरते ही हैं नरक में भी गिर जाते हैं यहाँ अध का है अधम जोनियों में या नीचे नरक में गिर जाते केवल भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करने से पतन हो जाता ये प्रश्न होगा कि ठीक है भजन नहीं करता है कोई लेकिन वर्ण के अनुसार काम कर रहा है आश्रम के अनुसार काम कर रहा है धर्म का पालन कर रहा है चम्मच जी कहते कुछ भी करे यदि अपने परम भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करता है अवज्ञा करता है तो स्थान से गिर जाता है और नरक में भी गिर जाता है इस इस श्लोक के द्वारा भगवान चैतन्य महाप्रभु उस प्यार की पुष्टि किए चारी बरना श्रमी यदि कृष्ण ना ही भजे स्वधर्म करीते से रौरवी पड़ी ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पायणु करीब माने वस्तुतः बुद्धि शुद्ध न कृष्ण भक्ति भी न ऐसे ज्ञानी लोग निर्विशेष ब्रह्म का जिनको ज्ञान है ऐसे ज्ञानी लोग मानते हैं कि हम मुक्त हैं हम शरीर में जीवित रहते हुए भी मुक्त हैं संसार में कहीं असक्ति नहीं है तो हम मुक्त हैं लेकिन चैतन्य अप्रो कहते हैं कि चूंकि बुद्धि शुद्ध नहीं होती है ये पागल होते हैं इसलिए मान लेते हैं कि हम मुक्त हैं कोई आदमी जेल में बंद है और भावना करे कि मैं तो संसद में बैठा हूँ बहुत बड़ा मंत्री वास्तविकता पर विचार होगा तो देखेगा हथकड़ी लगी है बेड़ी लगी है जेल में भी नहीं सेल में हूँ ये देखेगा जेल में एक सेल होता है उसमें है इधर उधर फ्री घूम नहीं सकता और फिर भी भावना करे कि मैं जेल से बाहर हूँ सारी दुनिया में घूम रहा है ये तो पागल का काम है ना जो कोई पागल होगा तब ऐसा सोचेगा एक पागल व्यक्ति था एक जगह पर गांव में गौर किस्म के गांव में तो हमसे एक बार कह रहे थे इंदिरा गांधी जी के समय में गांव छोड़ के शायद बनारस भी नहीं आया था लेकिन फिर भी कहता है महाराज आप जानते हैं ये इंदिरा गांधी ठीक से शासन करती है ना ठीक से राज चला रही है ना अगर कोई कमी होगी तो बताइएगा मैं जाकर डांटूंगा उन्होंने कहा ठीक है ठीक है वो ठीक से शासन करते हैं डांटने की जरूरत नहीं है हाँ ठीक से शासन करना चाहिए ऐसे तो पागल व्यक्ति ऐसे बोल रहा था तो वस्तुतः बुद्धि शुद्ध न है जो मान ले भगवान कृष्ण को समर्पण किए बिना कि मैं मुक्त हो गया तो मुक्त नहीं है वो बद्ध है ऐसा केवल सोच रहा है इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत के दसम स्कंध के दूसरे अध्याय से दे रहे देवता लोग आए थे भगवान कृष्ण की स्तुति करने जब भगवान माँ देवकी के गर्भ में थे ये मुक्त देवगण ब्रह्मा जी शिव जी इंद्र आदि भगवान की स्तुति कर रहे हैं भगवान गर्भ में हैं। अरे भगवान गर्भ में रहें चाहे वैकुंठ में रहें भगवान हमेशा भगवान नित्य ही ईश्वर तो लोग स्तुति कर रहे थे स्तुति में करते करते कहते हैं कि हे प्रभु जो लोग उच्च कुल में जन्म लेते हैं और बड़ी भारी भारी तपस्या करते हैं वेदाध्ययन करते हैं बड़ा बड़ा काम करते हैं और बड़ी कठिनाई से ऊंचा पद प्राप्त करते हैं सब कुछ लेकिन यदि आपके चरण कमल का आदर नहीं करते हैं अनादृत जुस्मदंग रहया आपके चरण कमल का तिरस्कार करते हैं आपके श्रीअंग को श्री विग्रह को सुंदर स्वरूप को अप्राकृत और चिनमय नहीं जानते हैं माया का विकार जानते हैं प्राकृत जानते हैं तो वे लोग ऊँचे स्थान पर चढ़ करके भी गिर जाते हैं रविंदाक्ष ततः क्ष विमुक्तुद्ध्यथो नृतंग हे अरविंदाक्ष आप कितने सुंदर हैं आपकी आँखें कोटि कोटि कमल से भी सुंदर हैं ये अरविंदाक्ष अरबिंद का अर्थ कमल और अक्ष मने आँख जिसकी आँखें कमल के समान सुंदर हैं या कमल से भी अत्यधिक सुंदर हैं उसको अरविंदाक्ष कहते हैं ये कमल नयन हे कमल नायन आप इतना सुंदर हैं और फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका आदर नहीं करते आपके श्रेयंग से श्री विग्रह से प्रेम नहीं करते अरे तो मनुष्य है ये है हमारे जैसे जन्मने वाला मरने वाला ऐसा मानते हैं। और अपने को मानते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं विमुक्त मानिना अपने को विशेष मुक्त मानते हैं है नहीं केवल मानते हैं देव देवगण यही कह रहे हैं ब्रह्मा जी प्रधान है इस स्तुति में मुक्त है नहीं पर विमुक्त मानिना अपने को विशेष मुक्त मानने लगते त्वयस्त भाव आप में उनका भाव अस्त रहता है उदित नहीं रहता है आपसे प्रेम नहीं रहता इसलिए अविशुद्ध बुद्ध या उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो पाती बुद्धि गंदी रहती है समझ नहीं पाते तो आलूह्य कृष्ण परम पद ततः बड़ा बड़ा काम करके ऊंचा पद पाए सतकुल में जान में विद्या पाए तपस्या किए जो परम पद बैकुंठ की प्राप्ति करा सकता है वहाँ से प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं अब लगता है कि एकदम प्रकृति से पार हो जाएंगे हो जाएंगे चढ़े चढ़े तो वहाँ से धड़ाम से गिर जाते हैं बहुत ऊँचे से गिरते हैं तो ऊँचे से गिरने वाले को चोट ज़्यादा लगती है पतनती अल्था ऊपर से गिर जाते हैं क्योंकि अनादृत जुस्म दंग रह ऐसे ये दुष्ट लोग ज्ञानी कहे जाते हैं लेकिन आपके सुंदर स्वरूप का आदर नहीं करते चरण कमल का आदर नहीं करते अनादर करते हैं उसे माया का विकार कहते हैं प्राकृत कहते हैं यही है भगवान की का सबसे बड़ा अनादर चैतन्य महाप्रु कहते हैं कि इससे बढ़ करके विष्णु की निंदा दूसरी नहीं हो सकती है उनको ये कह देना कि ये भौतिक शरीर वाले हैं माया मय हैं ऐसा कोई कहे तो यही सबसे बड़ा अपराधी है इसीलिए मायावादियों को अपराधी कहा गया है मायावादी सब कृष्ण के प्रति अपराधी और शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि यदि कोई मायावादी मिले मायावादी मतलब समझते हैं ना मायावादी एक ग्रुप है जो ये मानते हैं कि हम असली ज्ञानी हैं हम समझदार हैं और वैष्णव लोग बिल्कुल बोका हैं ये कृष्ण को मानते हैं विष्णु को मानते हैं अगर ये भावना है तो इन लोगों का बहुत बुरा पतन होता है बहुत बड़ा अपराध करते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान के प्रति आदर है भाव है वही वास्तव में सच्चा ज्ञानी है भगवान के अंगों से प्रेम करता है भगवान के नाम से भगवान के धाम से भगवान के भक्तों से भगवत संबंधी किसी वस्तु से प्रेम करता है विशेष करके श्री भगवान के परम उज्ज्वल दिव्य अंगों को मानता है भगवान के हस्तकमल चरण कमल मुख कमल सब अंगों को नित्य मानता है चिन्मय मानता है दिव्य मानता है और इस तरह से भगवान से प्रेम करता है वही वास्तविक ज्ञानी है और वही मुक्त है और बाकी तो विमुक्त मानी न अपने से मानते हैं और मानते किसलिए हैं कि बुद्धि अशुद्ध है बुद्धि के अशुद्ध है कि भगवान में भक्ति नहीं है भाव अस्त है और इस कारण से भगवान के चरण कमलों का अनादर कर कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार जहा कृष्ण तहा माया कृष्ण सूर्य के समान कृष्ण के निकट माया आ ही नहीं सकती कैसे उनका शरीर या उनका नाम गुण मायामय माया हो सकता है माया बहुत दूर रहती है जैसे सूर्य बहुत दूर है लेकिन उनके बहुत दूर से ही अंधकार निरस्त रहता है सूरज के पास अंधकार कभी फटक नहीं सकता है इन वैज्ञानिक लोग बताते हैं यहाँ से कितनी दूरी 9 करोड़ और लाख माइल है सूरज की दूरी यहाँ से सूर्य इतना दूर है फिर भी अंधकार का पता नहीं कहाँ चला जाता तो सूर्य को कैसे अंधकार निकल जाएगा क्या किसी दिन हम लोगों का शरीर हमारी मति हमारा जो कुछ है प्रकृति कर दिया हुआ है प्राकृत है लेकिन कृष्ण तो कृष्ण सूर्य सम और माया है अंधकार और माया अंधकार के समान है तो जैसे अंधकार सूरज के पास नहीं हो सकता जहाँ सूरज रहता है वहाँ नहीं रहता है अंधकार इसी तरह से जहाँ कृष्ण का नाम है जहाँ कृष्ण का गुण है कहीं भी यदि किसी भी देश में कोई कीर्तन कर रहा है भगवान की भक्ति कर रहा है तो वहाँ माया फटक नहीं सकती है फिर भगवान को कैसे माया पकड़ लेगी जिनके नाम की ऐसी अद्भुत महिमा है जब सूर्य के किरणों के पास भी अंधकार नहीं आ सकता है तो सूर्य के गोलक में कैसे प्रवेश कर जाएगा तो भगवान चिन्मय है दिव्य है कृष्ण सूर्य माया है अंधकार जहा कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार जहा कृष्ण है वहां माया का अधिकार नहीं है बहुत दूर से ही तो अब बताइए भगवान के धाम में माया जाकर के कि कैसे किसी पार्षद को पकड़ेगी इतना विचार करना चाहिए जो लोग कहते हैं कि भाई कौन से गिर गया जीव यू कुछ समझना चाहिए कौन जाकर के गिराएगा उनको उस दिव्य जगत में जहाँ माया की कोई पहुंच नहीं है इस प्राकृत जगत में माया का प्रभाव है और गिरजा नदी के इधर ही माया रहती है गिरजा उसको कहते हैं जहाँ रजोगुण नहीं है वीरज रजोगुण निरस्त हो जाता है तो उसके इधर ही माया का राज्य है कृष्ण के राज्य में नहीं और कृष्ण से संबंधित कोई भी चीज दिव्य है नाम गुण लीला उनके पार्षद आदि सब कुछ दिव्य है तो उपमा दे रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण सूरज सम माया है अंधकार जहाँ कृष्ण तहा नहीं माया रहती तो सूरज के दृष्टांत से समझ लेना चाहिए माया इधर ही रहती है एक बार श्री नारद जी भगवान का ध्यान कर रहे थे नहीं ब्रह्मा जी तो नारद जी चकित हो गए कि ये तो परम ईश्वर है यही सब जगत के कर्ता धरता है तो ये किसका ध्यान कर रहे हैं नारद जी को शंका नहीं थी लेकिन अपने पिता के मुख से ये सिद्धांत स्पष्ट कराने के लिए पूछे पिताजी मैं तो यही जानता था कि आप यही सबके ईश्वर हैं आप सृष्टि करते हैं सबको कंट्रोल करते हैं देवताओं के मालिक हैं इस मैनेजमेंट विभाग के आप हेड हैं पूरे ब्रह्मांड के तो आप किसका ध्यान करते हैं पूजा करते हैं तब श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जिनकी माया से मोहित होकर गए देह गेह में फंसे हुए लोग मुझको भगवान कहते हैं ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करना मतलब ऐसे ईश्वर को जिनकी माया का ऐसा प्रभाव है तो माया के बारे में बताते हैं जस्य जसातुम इक्षा पथे अमुया विमोहिता बिके ममाहमित दुर्दया बिलज्ज मानया जस्य स्थातु इक्षा पथे अमुया माया भगवान के इच्छा पथे दृष्टि पथ में कभी नहीं जाती है मैं जाही नहीं सकती विलज्ज माने ये हमेशा विलज्जित रहती है एक भी है भगवान की शक्ति लेकिन भिन्न शक्ति है ये घर में प्रवेश नहीं कर सकती है भगवान के धाम में भी नहीं जाती है विलज्ज माने ये लज्जित क्यों रहती है इसका काम बड़ा अटपटांग है ये यदपि भगवान की सेवा करती है लेकिन काम इसका अटपटांग है ये जीवों को मारती रहती है नरक में स्वर्ग में हमेशा सताती रहती है तो भगवान के सामने जाने में लज्जा करती है सामने का मतलब भगवान के धाम में विलज्जमा नया इच्छा पथे है स्थातु दृष्टि पथ में जाने में लज्जा करती है इसका सेंस समझना चाहिए भगवान के सामने जाने में माया लजाती है यदि भगवान इसको इनाम दे सकते हैं क्योंकि कृष्ण से बहिरमुख जीवों को ये बहुत सताती है मारती है तो भगवान का काम करती है लेकिन फिर भी काम बड़ा अटपटांग है इसलिए सामने नहीं जाती है अमूया इसी माया के द्वारा विमोहिता बिके ममा हम इत माया का अद्भुत प्रभाव है कि संसार में जीवों को मोहित करके रखती है और वे ये, ये मैं हूँ ये मेरा है मैं हूँ मेरा है देह को मैं मानते हैं और देह से संबंधित वस्तुओं को लोगों को मेरा मानते मम अहम इति ममाहम इति मम इति अहम इति मै ये हूँ मेरा ये है मैं हूँ मेरा ये है और दो दिन में मर करके फिर दूसरे स्थान में मामाहम चालू करते हैं यदि मान लीजिए दिल्ली से मर करके कोई बॉम्बे में जन्म ले तो फिर वहां भी अब माम अहम चालू होगा गए अरे ये माम अहम छूट गया भूल गए पूर्व जन्म में मैं क्या था और मम क्या था मेरा क्या था किसी को याद है जब जब शरीर मिलता है तो ममा हम, मम अहम मम अहम मेरा मैं मेरा मैं मैं मेरा ये माया का प्रभाव है तो यह माया कभी भी भगवान के धाम में नहीं जा सकती भगवान का नाम है दिव्य गुण है दिव्य तो इस तरह सूरज की तरह है और माया अंधकार के समान है माया है अंधकार जहाँ कृष्ण तहाँ न ही अधिकार जहाँ सूरज है वहाँ अंधकार का कोई प्रश्न नहीं और इसी तरह से जहाँ कृष्ण है वहाँ माया का कोई प्रभाव नहीं तो कृष्ण शुद्ध सच्चिदानंद है ऐसे प्रभु का जो भजन नहीं करते हैं वे गिर जाते हैं कृष्ण तुम तो हूँ यदि बोले एक बार माया बंद है ते कृष्ण तारे करे पार कोई व्यक्ति यदि भगवान के शरण में एक बार भी आकर के कह देता है कि हे hey, कृष्ण मैं आपका हूँ hey, हे प्रभु मैं आपका यही तो वास्तविक ज्ञान है इस ममाहम को तोड़ करके और श्री कृष्ण को ही मम मानना और अहम इस अहम को तोड़ करके कि मैं ये हूँ ये हूँ इस घर का हूँ इस मालिक हूँ ये हूँ ये अहम बहुत बहुत है बहुत अहम मैं देह हूँ पहला तो ये अहम है अरे अहमकार इसको फाल से गौशीला प्रभुपा जी हैं अहम मैं ये देह हूँ मैं यहाँ का हूँ मेरी ये इज्जत है इसको कहते हैं अहम और मम अब मम चालू होता है मम का विस्तार तो पहला मम ये पत्नी मेरी ये पहला मम और फिर पत्नी से उत्पन्न बेटा मम ये मेरा है मम मेरा तो पत्नी से चालू होता है मेरी फिर मेरा और इसके बाद अब घर मेरा धन मेरा कार मेरी और ये मैं एक मंत्री या प्रधानमंत्री मेरा ये मेरा वो चालू हुआ अनंत अनंत मम का विस्तार होता है अहम मम इस तरह से चालू होता है पर इस अहम मम के परिधि को तोड़ करके जिस दिन एक बार भी जीव कह देता है कि हे श्री कृष्ण मैं आपका और आप मेरे उसी समय कृष्ण उसको माया बंधन से पार कर देते इसका भी प्रमाण है वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि रामायण में जब श्री विभीषण जी भगवान की शरण में आ रहे थे लंका छोड़कर के, तो यहाँ बालरों में विवाद हो गया सुग्रीवादी बैनर बड़े पॉलिटिशियन थे बड़े नेता थे राजनीतिक भगवान को सलाह देने लगे वो आ रहा है सुना है तो किसी ने कहा कि उसको अरेस्ट करके रखना चाहिए आखिर शत्रु का भाई है रावण का भाई है तो यहाँ आ के भेद ले सकता है यहाँ का रहस्य बताएगा लंका में जाकर रावण को इसीलिए उसको बांध कर रखना चाहिए कभी जाने ही नहीं देना चाहिए उधर लंका जिससे जाकर कुछ है कुछ लोग ये कह रहे हैं बंद कर रखना चाहिए कुछ लोग कहे कि जान मार देना चाहिए खतरा करेगा नहीं यहाँ से पाकिस्तान अरे लंका जाएगा तो खतरा करेगा तो बहुत खतरा कर सकता है खुफिया बन करके आया है कुछ लोग कहते थे नहीं नहीं अंग भंग करके भेजना चाहिए कोई कहते थे नहीं भेजने थे जान से मार देना चाहिए कुछ लोग कहते थे यहाँ नहीं नहीं देना चाहिए वही जहाँ आया है बानरों की जो सेना है यहाँ से बाहर से ही चला जाए भगा दिया जाए तो श्री भगवान सुन रहे थे बानर ही उनके मंत्री थे हमेशा राय देने वाले कोई मनुष्य नहीं था यही <laughs> वास्तव में भगवान को सलाह देते थे और ब्रह्मा जी भगवान शिव इंद्र आदि देख करके चकित हो जाते थे क्या भगवान की गोष्ठी है समाज और उस समय छोटे छोटे बानर जब मीटिंग चलती थी बड़े बड़े बानरों के ऋक्षराज जामवान जी बैठते थे और हनुमान जी सुग्रीव अंगद आदि बड़े बड़े तो छोटे छोटे बानर पेड़ पर झूलते रहते थे जिस पेड़ के नीचे भगवान बैठे थे उस पेड़ पर झूलते रहते थे तो भगवान का स्वभाव ऐसा है कि प्रभुतर उतर कपी डार पर देखे आप समान तुलसी कहन राम सो साहिब सील निधान कभी नहीं कहे किसी बानर को डांटे नहीं भगवान ये चलो नीचे ऐसा वह नहीं कहे <laughs> बालर सब फ्री आनंद में झूलते रहते थे और भगवान नीचे मीटिंग करते थे बात कर रहे थे तो कुछ लोगों ने मीटिंग में ऐसा कहा विभीषण वीशन के विषय में तो भगवान कहने लगे हा यदि इस नीयत से आता होगा भेद लेने के लिए तब तो कोई बात नहीं है जगमह सखा निचर जेते लक्ष्मण हन हिन्विष में जितने राक्षस दुनिया में हैं उनको आधा क्षण में लक्ष्मण मार सकते हैं आधा पलक पलक और धनिमेश में मार सकते हैं यदि शत्रु बनकर के आ रहा है भेल ले रहे तो इसके विषय में तो हमें कोई चिंता नहीं लक्ष्मण है ना सब मार देंगे लेकिन जो सभी आवाज सरना और ये पता लगा लीजिए कि वो बेचारा डर कर मेरे शरण में आ रहा है कि खुफिया बनकर आ रहा है अगर डर करके हमारे शरण में आ यदि भयभीत होकर के मेरे शरण में आ रहा होगा तो मैं उसकी वैसे रक्षा करूंगा जैसे व्यक्ति अपने प्राण की रक्षा करता है जो सभीत आवा शरणा ही रखियो प्राण की ना जब श्री भगवान ने इस प्रकार से कहा तो श्री हनुमान जी जय श्री राम बोले क्योंकि हनुमान जी के ये शिष्य थे विभीषण जी लंका में मिल गए थे और जानते थे कि ये डिगोटी हो गया <laughs> तो ये भक्त तो है भगवान के शरण में आ रहा है तो हनुमान जी जय बोले और बानर गए लेने के लिए तो भगवान उस समय बोले हैं यदि सक्री देव प्रपन्नों य तव अस्मि इति याचते अभयम सर्वदा तस्मे ददा तत्व्रतम मम हे मित्रों जो एक बार भी आकर के मुझसे कह दे कि हे श्री राम आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ तब अस्मी मैं आपका हूँ आपका दास हूँ अगर एक बार भी कह दे तो मैं सब तरह से उसको अभय कर देता हूँ रावण कौन बड़ी बात जन्म मृत्यु से सब तरह से भय मुक्त कर देता और ये मेरा व्रत है ये मेरी प्रतिज्ञा है और व्रत का अर्थ है और भी नियम मैं और नियम भले तोड़ सकता हूँ कभी लेकिन ये व्रत अपना नहीं तोड़ सकता जैसे हम लोग एकादशी को अन्न नहीं खाते ऐसे तो ही भगवान का व्रत है कि शरण में आए हुए की रक्षा करेंगे अपने शरण में आए हुए को भगा देने की शक्ति भगवान में नहीं है और यदि किसी को भगा दें तो उसी दिन दुनिया में नाम खराब हो जाएगा कि भगवान ने ऐसा किया भगवान ने ऐसा किया किसी को नहीं निराश किए दुर्वासा जी को भी निराश नहीं किए जो भक्त की जान मारने के लिए तैयार थे अंब्रिस भगवान ने यही कहा कि जिसका आपने अपराध किया है अम्बरीश का उनके पास जाकर करके क्षमा मांगी तो ये उपाय था ना तो भगवान तो तिरस्कार किए नहीं ऐसा होता कि नहीं मैं नहीं जानता हूं ये सब कहे होते अब जहां जाना हो जाओ तब तिरस्कार हो जैसे ब्रह्मा जी ने कह दिया हटो हटो इस लोक से सुदर्शन मेरे लोक को भी जला देगा एक दिन ये लोग नष्ट हो जाता है भगवान के इच्छा से तो मैं उनका विरोध नहीं कर सकता वहां से निराश होकर के दुर्गा जी कैलाश चले गए भगवान शिव के पास तो भगवान शिव भी जवाब दे दिए लेकिन उन्होंने एक उपाय बताया कि आप कहीं मत जाइए कहीं मत भागिए आप सीधे भगवान के चरण को पकड़िए भगवान के पास जाइए हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन भगवान के पास जाइए तो फिर निराश होकर भगवान के धाम में गए दुर्बाशन भगवान के चरण छूने लगे गिरे तब तक भगवान कहते हैं मैं साधुओं के बस में हूँ अपने भक्तों के बस में हूँ आपने अम्बरीश का वध करने चाहा तो मेरा कलेजा जला दिया साधु ही मेरे कलेजा हैं हृदय मेरे भक्त हैं आपने बड़ा अपराध किया लेकिन फिर भी जिनका अपराध किए हैं उनके पास जाइए तब दूर्भाषा जी महाराज अम्बरीश के पास आए ला करके चरण छूने लगे लेकिन हट गए अम्बरीश महाराज चरण नहीं छुने दिए बहुत लज्जित हो गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र से विनय किया और तब सुदर्शन की ज्वाला से दुर्वासा मुनि मुक्त हो गए ये भगवान में ये शक्ति नहीं है एक साधु कथा कह रहे थे एक बार तो कहते भगवान किसी किसी बात के लिए लाचार हैं लाचार हैं किसी किसी बात के तो उसमें एक बात ये थी कि शरण में आए हुए कोई भगा नहीं सकते एक बार भी कोई कह दे भगवान राम कह रहे हैं कि सकृत देव प्रपन्नो यह मेरे शरण में आकर के एक बार कह दे सकृत कार्य होता है एक बार एक बार कह दे हे श्री राम तवा अस्मि मैं आपका हूँ बस अच्छा ये प्रश्न होगा कि क्या मन में सोच ले तो पार अभय नहीं देंगे <laughs> करेंगे मन में भी सोच ले कोई लेकिन वाणी है तो कीर्तन करना चाहिए उसको कहना चाहिए इतना अहम ममेती कहे हैं बार बार तुम तो मेरे ये मेरे फोन में लेटर में कई बार रटे होंगे आजकल एक फैशन हो गया है लोग बताते हैं कहाँ तक सत्य है विदेश में मैं सुना कहते हुए कि जब कोई पति काम करने जाता है जॉब करने बाहर जॉब करता है काम धंधा करना तो उसके लिए आर्डर होता है पत्नी का कि चार बार फोन करना है उधर बाहर रहने पर अगर एक बार भी कम हो गया तो फिर खैरियत नहीं तो, तो अभी जब कार से निकलता है गाड़ी से निकलता है तो ऑफिस पहुंचने पर फिर फोन कर देता है हाँ मैं ठीक से पहुंच गया अब तू ठीक हो ना हाँ ठीक अब इसके बाद फिर दोपहर को फ़ोन करना है दोपहर बाद अपराध में फ़ोन करना है और लौटते समय मैं आ रहा हूँ फ़ोन करना अगर चार बार फोन नहीं किया तो फिर बहुत बड़ी फजीहत होगी इस तरह से बार बार हाल तुम ठीक हो ना ठीक हो ना अरे क्या ये फोन ने तो और बिगाड़ दिया मनुष्य को चेतना एकदम खराब कर दी हमेशा पूछना हमेशा पूछना आसक्ति की सीमा हो रही है और ये फोन और आसक्ति बढ़ा दिया है ना तो अहम ममेती बहुत बढ़ता जा रहा है कई बार कहे हाँ मुझे तुम्हारी याद आती है क्या है आपको हमारी याद आती है तुम्हारी याद करने के लिए ही मनुष्य जीवन है कि भगवान की याद कभी कोई नहीं पूछता है भगवान की याद आपको आ या रही है अब जब करते हुए जा रहे है ना लेकिन ऐसे तो पत्नी पूछ नहीं सकती है बस हमारी याद होनी चाहिए <laughs> और वो कहने झूठा है कि हाँ एक सेकंड भी तुम्हारी याद नहीं भूलती हमको तो बहुत तब तो खुश रहती देखिए अज्ञान अरे दोनों उसको भी कृष्ण की याद करनी चाहिए और पति को भी कृष्ण की याद करनी चाहिए भगवान किया दोनों को प्रेरित करना चाहिए जब तक बाहर रहिए घर पर नहीं आइए तब तक आप हमको भूले रहिए और केवल भगवान की याद कीजिए ऐसा उपदेश होना चाहिए ना जैसे रत्नावली ने गोस्वामी तुलसीदास जी को उपदेश दिया था कि आप हमारे हार चाम से क्या प्रेम करते हैं परम सुंदर भगवान श्री राम से प्रेम करते हैं, तो अब कितना अच्छा होता तुलसीदास जी के हृदय में वाक्य लग गया उसने दिखाकर कहा एक मरी हुई औरत को तैयार करके उसके सहारे गए थे तो दिखा करके कहे कि ये जैसे इसका शरीर है वैसा ही मेरा शरीर है मांस के लोथड़े से स्पिंड से आप इतना प्रेम करते सचिदानंद विग्रह भगवान राम से प्रेम करते तो कितना अच्छा बस वहीं से गोस्वामी तुलसीदास जी चल दिए घर भी नहीं आए ससुराल से ही चल दिए और भगवान की खोज में चल दिए बाद में उनको एक व्यक्ति ने बताया कि आप भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो चित्रकूट जाइए चित्रकूट भगवान का धाम है वहाँ में रहते हैं नित्य रहते हैं तो वहाँ गए और भगवान श्री राम का दर्शन हुआ हनुमान जी की कृपा से सब कथाएं तो भगवान श्री राम कहते हैं कि एक बार कोई मेरे शरण में आकर के कह दे कि हे श्री राम मैं आपका हूँ तो मैं उसे सब तरह से अभय कर देता हूँ यह मेरा व्रत है मेरा व्रत टूट नहीं सकता है एक बार ऐसा कहने का है तो कई बार कहना चाहिए हे श्री कृष्ण मैं आपका हूँ मैं आपका हूं। अच्छा ये कहा जा सकता है कि मैं आपका हूँ आप मेरे हैं ये ज़्यादा अधिकार आने पर कहे कृष्ण <laughs> मेरे हैं इसको कहने के लिए ज़्यादा अधिकार चाहिए लेकिन मैं आपका हूँ ये कहने में तो कोई हर्ज नहीं है वैसे तो भगवान मानते ही हैं कि सारे जीव मेरे हैं मैंने पैदा किया है मैंने जन्म दिया सब कुछ किया तो सब मेरे हैं भगवान को सिखाने की जरूरत नहीं है समोहम सर्वभूत नमे देश न प्रिय भगवान मैं सबके प्रति साम पर जीव के तरफ से विषमता है वो तो कृष्ण को मेरा मानता नहीं है अपने को कृष्ण का दास नहीं मानता अपने को दूसरा मानता है ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि एक बार भी कोई आ करके मुझसे कह दे कि हे श्रीराम मैं आपका हूँ तो मैं इसे सदा के लिए भाई देता हूँ ये मेरा व्रत है अवचैतन में आप लोग कहते हैं कि कोई कृष्ण का भजन करता है नहीं तो अन्य कामना में है भुक्ति, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी अनेक लोग हैं संसार में और अनेक देवताओं की उपासना करते हैं अनेक तरह से और भागवत में भी ये विधान किया गया है यदि यह कामना है तो इस देवता का भजन करें इस कामना ये कामना है तो इसका भजन करें इसका करें लेकिन अंत में बताया गया है अकामा सर्व काम व मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति जोगे न जजेता पुरुषम परम अकाम कोई व्यक्ति कामना शून्य है अकाम प्रेम चाहता है भगवान से कोई कामना नहीं और किसी किसी को मोक्ष काम मोक्ष की कामना है मुक्ति की अ सर्व कामों व मोक्ष काम, काम उदार उदाहरण किसी को कोई इच्छा नहीं है भगवान से प्रेम है ठीक है कोई भगवान से चाह नहीं है तो उसे भी भगवान का ही भजन करना चाहिए और किसी किसी को सर्व काम सारी कामनाएं धन भी चाहिए रूप भी चाहिए पत्नी भी चाहिए और क्या क्या नाना प्रकार की संपत्ति उसको सर्व काम कहा गया जितने प्रकार की कामना हो सकती है सबको कंबाइंड कीजिए तो उसको सर्व काम कहें। सारी कामनाएं जिस व्यक्ति को है तो एक कामना की पूर्ति के लिए एक देवता का भजन क्या करेगा एक ईश्वर का भजन करे सारी कामनाएं पूरी हो जाएगी तो सर्व काम और मोक्ष काम मुक्ति की कामना हो तो अकामा सर्व कामों वा मोक्ष काम उदार धी यदि वो उदार बुद्धि वाला है सुबुद्धि प्राप्त हो गई है तो तिवरेण भक्ति योगे न जजे तपुरुषम परम तब वह व्यक्ति जब बुद्धि मिल जाती है तो फास्ट भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष का ही भजन करता है और किसी का भजन नहीं करता चाहे मोक्ष काम या सर्व काम या उ... काम अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार धि तिव्रेण भक्ति जोगे न ज जेत परम तो भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सुबुद्धि जति है भक्ति और मुक्ति की कामना वाला सिद्धि की कामना वाला व्यक्ति यदि सुबुद्धि है अगर बुद्धि शुद्ध हो गई है तो वह व्यक्ति सब कुछ छोड़कर के अनन्य जोग से भगवान की भक्ति करता है गाढ़ भक्ति जोगे तबे कृष्ण रे भज सुबुद्धि यदि है अन्य कामना है तो बुद्धि तो अशुद्ध है इसीलिए दूसरे से भरोसा करता है और कई जगह मान लीजिए कोई भीख मांगे कहीं से कोई थोड़ी सी सब्जी मांगे नमक दूसरे जगह मांगे कपड़ा मांगे और कई कई चीज उसको बेटर एक जगह पर और कोई महाउदार व्यक्ति है तो उससे मांगे और वो एक बार में ही यदि लाखों रुपया दे, दे देता है तो क्यों मांगी करेगा भगवान सब कामनाओं की पूरी कर देते हैं, पूर्ति कर देते हैं। लेकिन इसके लिए अब सुबुद्धि चाहिए सुंदर बुद्धि सुबुद्धि यदि है भक्ति मुक्ति सिद्धि कमी सुबुद्धि यदि है गार भक्ति जोगे तब एक कृष्ण रे तो गार भक्ति जोग के साथ तीव्र भक्ति जोग के साथ कृष्ण का भजन करता है अकाम सर्व कामों व मोक्ष काम उदार धी तीव्रे भक्ति जो है न जजे तपुर और मान लीजिए अन्य कामी है कृष्ण के सेवा की कामना नहीं है उसे कृष्ण का प्रे, प्रेम प्राप्त करने की कामना नहीं है कृष्ण का भजन करता है लेकिन कामना धन की है जश की है कई प्रकार की कामना होती है कामना से भी लोग भजन करते हैं देवताओं के पास जाते हैं भगवान के पास जाते हैं प्रणाम करते हैं कुछ आशीर्वाद दीजिए आगे चुनाव आने वाला है इसमें आपकी सहायता की जरूरत है है ना तो ये भी एक पद पाने की कामना से भजन करते तो यह भी कृष्ण कहीं भजन इससे भी कृष्ण का भजन करना चाहिए कृष्ण की भक्ति व्यक्ति करता है और कामना धान आदि की है विषय भोग की कामना है तो फिर भी दूसरे देवताओं का भजन करने से ये अच्छा है भगवान से कामना करनी चाहिए तो इसके बारे में भगवान के उद्गार है स्वयं ही अन्य कामी यदि करे कृष्ण भजन अन्य कामी कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य कामना कर रहा है और वो कृष्ण का भजन करता है तो न मांगी ते हो न मांगिते हो कृष्ण तारे देन स्व लेकिन नहीं मांगने पर भी भगवान अपने को दे देते हैं उस भक्त को भले उसकी उसको अन्य कामना है अन्य कामना है इसलिए कृष्ण का भजन कर रहा है कि हमारा काम हो जाएगा हमारी पूरी हो जाएगी और श्री कृष्ण के चरण कमल की कामना नहीं कर रहा है भगवान परम सुंदर है उनसे प्रेम नहीं कर रहा है उनसे वो उनकी भक्ति करता है दूसरे चीज के लिए फिर भी न चाहते हुए भी भगवान उसको अपना चरण कमल दे देते हैं ये देते हैं ये भगवान का स्वभाव है सब मिलाकर के भगवान के स्वभाव पर विचार करना चाहिए भगवान ने नहीं चाहने वाले भक्तों को भी अपने आप को देते हैं अपना प्रेम देते हैं अपना चरण कमल देते हैं तो कहते हैं कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख अमृत छड़ी विष मांगे यही बड़े मुर्ग कृष्ण कहते हैं कि आमा भजे, मांगे विषय सुख मेरी भक्ति करता है मेरी पूजा करता है और मुझसे ही षय भोग मांगता है हमको ये दीजिए हमको ये दीजिए हमको राज दीजिए तो वो तो ऐसा मूर्ख है कि अमृत छोड़ के विष मांग रहा है कितना समझ है बेचारे को बुद्धि नहीं है तो अमृत छाड़ी बीस मांगे यही बड़ मुर्ख। बड़ा मूर्ख बड़ा मूर्ख है वो अमृत छोड़ के बीस मांग रहा है लेकिन आमी विज्ञ सही यही मूर्ख विषय के न पर मैं विद्वान हूँ ना मैं जानता हूँ ना कि ये मेरा भजन कर रहा है तो इसका हित किसमें है तो, आमी विज्ञ मैं तो समझदार हूँ विद्वान हूँ यही मूर्ख विषय के न मैं इसको क्यों विषय दूँगा स्वचरणामृत दिया विषय भुलाईबा मैं तो अपना चरणामृत दूंगा अपने आप को दे दूंगा मुझसे प्रेम करने लगेगा और विषय भुला दूंगा भगवान दो तरह से विषय देते हैं या तो उसे प्रसाद बना करके देते हैं बंधन नहीं करता है और नहीं तो हृदय की इच्छा ही खत्म कर देते हैं और इसीलिए लोग भगवान के पास नहीं जाते हैं कृष्ण का ट्रिक या तो हृदय से इच्छा ही खत्म कर देंगे और नहीं देंगे तो प्रसाद बना करके देंगे वो राज्य धन फिर बाधा नहीं देगा विषय भोग में नहीं डुबाएगा इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं श्री ध्रुव महाराज तो वो आगे आ, बात आएगी भारतवर्ष में भारतवासी श्री भारत जी के साथ नहीं भारतवर्ष में देवत, देवता देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से भारतवर्ष का गुण गाते हुए तो वे कहते हैं कि सत्यम दिशतमर्थितों निम नैवार्थ तो जत पुनरअता जत स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छा पिधानम निजपाल पल्लवम ये बात सत्य है कि भगवान ने मांगने पर इच्छित वस्तु को दे देते हैं जिस इच्छा से भगवान का कोई भजन करता है जिस वस्तु की कामना होती है तो भगवान उस वस्तु को देते हैत्यम इस सत्य है सत्यम दिशत और निर्णाम निर्णाम और थितो दिशति जब भगवान से कुछ मांगा जाता है तो वस्तु को देते हैं सत्यम इसमें संदेह नहीं है लेकिन नैवर्थ दो जब पुनर्थित जता लेकिन ये तो कोई अर्थद बात हुई नहीं ना जब कुछ देने के बाद भी फिर मांगता पना रह ही जाता है फिर मांगने की भावना रहती ही है तो इसको नहीं कहा जाएगा तो यह परमार्थ दान नहीं हुआ यदि भगवान इच्छित वस्तु को देते हैं तो उस समय वे अर्थद नहीं है असली चीज नहीं दे रहे हैं अगर केवल मांगने वाली वस्तु को दे दें तो भगवान अकरुण सिद्ध होंगे बेचारा विषय भोग मांगा और उसको दे करके ठुकरा दे उसका हित नहीं किया इसलिए भगवान क्या करते हैं कि स्वयं विधत्ते निजपाद पल्लव अनिच्छतम इच्छा पिधानम निजपाद पल्लव भक्त कभी कभी विषय भोग की कामना करते हैं कृष्ण को नहीं चाहते हैं लेकिन नहीं चाहने वाले भक्तों को भी अपना चरण कमल भगवान दे देते हैं और भगवान से उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं अथवा इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं इच्छा पिधानम पिधान कहते हैं पेहान को ढक्कन को इच्छाएं भरी हुई है उस पर चरण कमल दे देते हैं तो सारी इच्छाएं ही समाप्त हो जाती हैं जिस व्यक्ति को भगवान का चरण कमल मिल जाए भगवान मिल जाए तो उसे अब भोग आदि की क्या कामना हो तो भगवान यदि इच्छित वस्तु को देते हैं तो इसमें उनकी दया नहीं है असली दया तो तब है जब ये परमार्थ का दान करते हैं, अपने आप को देते हैं। यही उनकी दया है काम लाग कृष्ण भजे पाए कृष्ण रस है काम छाड़ी दास हित हय अभिलाष कोई व्यक्ति काम लागे कृष्ण भजे विषय भोग की प्राप्ति के लिए कृष्ण का भजन करता है पर कृष्ण का भजन कर रहा है इच्छा चाहे जो कुछ भी हो उसकी पर उसे भगवान कृष्ण अपना रस देते हैं पाए कृष्ण रस क्योंकि भगवान है परम हितैसी है जीवों के अन्य देवताओं जैसा बलाय नहीं टाल देते हैं कुछ कुछ मांगने आया है कुछ भी तो दे दो ये ये नहीं देखते हैं कि देने से बिगड़ जाएगा जैसे ब्रह्मा जी से मांगा पर हिरण कष्ट युद्ध में मुझे, मुझे कोई हरा न सके मैं बूढ़ा ना हो मैं कभी मरूँ ना सारे दुनिया पर मैं अधिकार कर लूँ देवता भी मेरे आज्ञा में रहें ब्रह्मा जी ने कह दिया ठीक अल इसके बाद इतना उत्पाद मचाया कि ब्रह्मा जी भी खुद घबरा गए तो उतवा करके भगवान नेरसिंह देव ठीक कर दिए नहीं तो शिवजी भी वैसे ही हैं इस विषय में शिव जी से जो मांगा जाता है तो दे देते हैं कि भगवान ऐसे नहीं है अंधे हैं अज्ञा है कि बस दे दें और उसका अहित हो कोई बच्चा अपने माँ से मांगे कि माँ चाकू दो तो माँ कभी चाकूस उसके हाथ में देगी छोटे बच्चे को कहीं अपने शरीर में काट लेगा गड़ा लेगा या विष माँ ले माँ नहीं देगी तो भगवान तो परम हितयसी हैं नहीं देते हैं देंगे तो बदल उसको प्रसाद बना कर देंगे शिव जी के बारे में कथा है भागवत में कि वृकासुर जिसे भस्मासुर कहते हैं शिव जी का भजन किया नारद जी से पूछा कि ये बताइए कि तीनों देवताओं में कौन जल्दी प्रसन्न होता है हमें एक काम है तो नारद जी ने बताया कि तीनों देवताओं में तो शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और जल्दी क्रोधित भी होते हैं तो तुरंत गया केदारनाथ केदारनाथ गया और भजन चालू किया और भजन चालू किया तो ही नहीं डाल रहा था अग्नि में हवन कर रहा था अग्नि में हवन कर रहा था तो अपने शरीर का मांस काट काट करके अग्नि में जलाता था और नमः शिवाय बोलता था फिर भी भगवान नहीं प्रकट हुए शिवजी प्रकट नहीं हुए उसे भेंट करनी थी उसने सोचा कि जब अपने शरीर को काटूंगा तो इनको इनको दया आ जाएगी प्रकट हो जाएगी नहीं प्रकट हुए छ दिन बीत गया छठे दिन ऐसे तो नहीं प्रकट हुए तो अपना गला काटने के लिए तैयार हो अपना गर्दन अग्नि में हवन करने के लिए इतने पर क्यों नहीं प्रकट होंगे जैम ही गर्दन काटने जा रहा था तभी भगवान प्रकट हो गए शिव जी <laughs> प्रकट हो गए लेकिन एक भूल हो गई कि अपनी पत्नी के साथ प्रकट हो गए पार्वती जी के साथ वो बहुत बदमाश व्यक्ति था विकास तो जब भगवान अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ प्रकट हुए तो पार्वती जी पर ही वो देखने लगा देखिए इस तरह का व्यक्ति पार्वती जी के प्रति उल्लुब्ध हो गया फिर भगवान शिव ने कहा कि बेटा मैं तो केवल बेलपत्र चढ़ाने से प्रसन्न हो जाता हूँ ये मस्तक चढ़ाने की क्या जरूरत है मांगो मांगो क्या चाहिए क्या चाहिए मैं परम प्रस, मैं प्रसन्न मांगो क्या चाहिए क्या चाहिए तो उसने सोचा कि जब तक ये जीवित रहेगा तब तक इसके वाइफ को मैं ले नहीं पाऊंगा देखिए ये शिव भक्तों की दशा हो उसने मांगा कि आप ऐसा मुझको बर दीजिए कि जिसके सिर पर हाथ रखूं वही मर जाए और यही सभीप्राय से किया कि जब ये बर देगा तो इसी के मस्तक पर हाथ रखूंगा मर जाएगा तो इसके बाद इसकी पत्नी को ले जाऊंगा तो भगवान शिव ने कह दिया तो बेचारे भक्तवत्सल भगवान अब बस में है शास्त्र मर्यादा आदि बर देना ही था तो वो बर दे दिए बर दे दिए ठीक है ऐसा कहीं वर मांगा जाता है उसको बर मांगना चाहिए था कि जिसके सिर पर हाथ रखूं वही आबाद हो जाए फले फूले जीवित रहे लेकिन उल्टा बर मांगा जिसके सिर पर हाथ रखूं वो मर जाए तो बर मिल गया तो शिव जी के मस्तक पर हाथ रखने के लिए बेग से दौड़ा इसमें तो भगवान शिव तो भागे बहुत जोर से अपने वरदान से अपने ही फेर में पड़ गए तो भागे भागे भागते जा रहे थे और उनको तो देखे कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा तो मन ही मन भगवान कृष्ण की शरण में गए भगवान विष्णु की शरण में गए हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए तो कथा है कि जब शिव जी भाग रहे थे और वृकासुर खदेड़ रहा था बीच में थोड़ी जगह थी फसला थी तो भगवान एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप बना करके और उधर से आने लगे आने लगे तो इसने ब्राह्मण देख करके प्रणाम किया पंडित जी को प्रणाम किया भगवान तो बड़े होनहार ब्राह्मण थे क्या बात है इतना क्यों भाग रहे हैं मैं कोई सहायता कर सकता हूं मैं <laughs> हेल्प <laughs> यू मैं मैं कुछ आपके लिए कर सकता हूँ इतना व्यग्र क्यों है क्या बात है ना परिश्रम थोड़ा बैठे बैठे आराम कीजिए भाग रही, इतना रहे इतना दौड़ रहे सांस फूल रही है क्या बात है तो उसने हाँफते हुए कहा ऐसी बात है मैं तपस्या किया और ये हमको बर दिया है मैं इसको मार करके इसकी पत्नी लेना चाहता हूँ तो भगवान ने कहा वो परेशान हो रहे हैं आप इसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं जब से दक्ष प्रजापति ने इसको साफ दिया तब से पिशाच हो गया है आप इसकी बात पर विश्वास कैसे कर गए राम राम इतना बुद्धिहीन आपको नहीं होना चाहिए इसकी बात पर विश्वास मत कीजिए भगवान बोल रहे थे इस पर विश्वास मत कीजिए जानते देखते हैं देखते है कैसा रहता है नंग घूमता रहता है शमशान इसका आवास है हड्डी का गहना पहनता है मुंडमाल पहनता है इस पर आप कैसे विश्वास करेंगे लेकिन बर दे देगा वो पूरा हो जाएगा ये झूठ बोला है तो हाँ तब क्या बोला है आपको दूर जाने की क्या जरूरत है आप अपने मस्तक पर हाथ रखकर क्यों नहीं देख लेते मारिए जरूर इसको दूसरों को झूठ है बर ना देने पा भगवान के चिकनी चुपनी बातों में फंस गया और अपनी टेस्ट करने के लिए अपना हाथ मस्त पर तो गिरा मर गया बल्कि वो शिव जी का भजन नहीं किया होता तभी जीवित रहता, जीवित रहता। दिन छ ही गायब हो गया तो देवताओं को ये ध्यान नहीं रहता है कि इसका क्या होगा जो भी होगा हम बंधन में हैं हम अब क्या करें जैसे सरकारी कोई आदमी हो वेतन देने वाला हो वेतन खिड़की पर बैठा हो तो कोई उसका शत्रु भी आएगा उस डिपार्ट में होगा काम किया होगा तो उसको वेतन देना ही पड़ेगा वो ये नहीं कहेगा कि हमसे तुम्हारा अनबन हो गया है वेतन नहीं दें ड्यूटी ऐसे देवताओं की ड्यूटी है वेतन देना अगर कोई तपस्या किया भजन किया तो उसको वर देना ही है और वो वर क्या मांगेगा ये तो देवताओं के हाथ में नहीं है पर श्री भगवान ऐसे हैं कि वर मांगने वाले पर विचार करते हैं भजन करने वाले पर विचार करते हैं कि इसका हित किस में है तो भगवान विचार करते हैं और भगवान के भजन का ऐसा स्वभाव भी है कि भजन करते करते चित्त शुद्ध हो जाता है धन की कामना नहीं होती ध्रुव महाराज जो पाँच बरस के लड़का बच्चा थे वे माँ के सौतेली माँ के वचन बाणों से विद्ध होकर के चले आए वृंदावन मधुबाल भजन करने इच्छा थी कि सबसे बड़ा पद मुझको मिले सबसे बड़ा पद जो ब्रह्मा जी को भी सुलभ नहीं है हमारे खानदान में किसी को सुलभ नहीं है मनु महाराज को नहीं ब्रह्मा जी को नहीं किसी को नहीं उतना बड़ा राज्य चाहता हूँ जी मना रहे थे अरे बेटा तुम्हें पिता का धन मिल जाएगा राज मिल जाएगा संतोष करो घर पर रहो तो वो लड़का तो इतना जिद में आ गया नहीं अब इस उतान पाद के राज्य को मैं नहीं चाहता मैं चाहता हूं ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य कोई उतना बड़ा राज्य आज तक नहीं प्राप्त किया हो वो राज्य चाहता और आपके हृदय में यदि दया है तो हमको उपाय बताइए आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और जगत के हित के लिए घूमते रहते हैं तब तो नारद जी ने कहा कि इसके लिए मधुबन में जाओ भगवान के धाम में और वहां भगवान का इस तरह से ध्यान करो ये जप करो ध्रुव महाराजा है तो हृदय तो में तो ये भावना थी कि मैं भगवान आएंगे तो उनसे सुप्रिम राज्य मांगेंगे धन मांगेंगे लेकिन जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान की सुंदरता को देख करके उनके वात्सल्य को देख करके ध्रुव महाराज का हृदय पछताने लगा और हृदय में जो धन की पद की कामना थी एकदम समाप्त हुई वे इस बात के लिए अफसोस करने लगे कि मैं भगवान से ये क्यों चाहता था धन क्यों चाह तो उसी श्लोक को यहाँ उधृत किया जा रहा है स्थानाला तपसि स्थितोहम तम प्रतवन देव मुनीन्द्र गुहम विचि काचन विचिवन निव दिव्यरत्न स्वामीन कृतार्थोस्मी वरम नाचिन हे स्वामी ये भक्ति सु हृदय ग्रंथ में कहा गया है हे स्वामी हे प्रभो मेरी वो दशा है जैसे कोई व्यक्ति कंगाल व्यक्ति कांच ढूंढ रहा हो शीशा खोज रहा बहुत भारी कूड़ा करकट के स्थान में कांच खोज रहा ऐसे में कांच खोज रहा था ये राज्य जो है बड़ा एक कांच उसके उपमा दे रहे और खोजते खोजते उसको कोई दिव्य रत्न मिल जाए इस तरह से मैं तो घर छोड़ा था और तपस्या में स्थित था किसलिए स्थानाभिलासी बहुत बड़ा स्थान चाहता था ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद चाहता था लेकिन इसके लिए मैं तपस्या कर रहा था तो मैं तो एक कांच की का टुकड़ा खोज रहा था पर मुझे आप मिल गए दिव्य रत्न हे स्वामी मैं कृतार्थ हूँ मुझे जो कुछ चाहिए था मुझे प्राप्त हो गया आप मिल गए अब मुझे नहीं चाहिए धन ये भगवान के भक्ति का प्रभाव होता है कामना भले शुरू में बहुत हो पर भगवान का कोई नाम जपता है भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसके हृदय को शुद्ध कर देते जैसे ध्रुव महाराज के हृदय को शुद्ध कर हृदय में कामना थी बहुत बड़े पद की और जप कर रहे थे ओम नमो भगवते वास वा, हृदय जल रहा था माता के वचन बाणों से जल रहा ध्रुव सग लान जपेऊ हरिना पायऊ अचल अनुपम ठाइ भगवान के नाम को जपते समय मधुबन में भी उन्हें धन की कामना थी कुछ काल तक लेकिन भजन करते करते करते करते विसर गया जब भगवान प्रकट हुए तो बिल्कुल इच्छा नहीं तो किसी भी तरह से भगवान की भक्ति करनी चाहिए चाहे कामना हो या ना हो सारी कामना हो कोई भी स्थिति हो कृष्ण का चरण कमल पकड़ना चाहिए सार ये है वही भजनीय है वही प्रभु हैं भजन करने वाले को वही शुद्ध करते हैं उसको विश्व के बदले अमृत देते हैं अपना चरण कमल देते हैं पर ऐसा स्वामी ऐसा भजनीय कौन होगा और दूसरे देवता तो भजन करने वाले को भजन के अनुसार नाप जोख करके तौल करके देते हैं इतना भजन किया तो इतना ही देना है एकदम तौल करके ज्यादा देने में दम निकल जाता है उनका लेकिन श्री भगवान तो केवल एक नाम लेने पर सारा जगत दे सकते हैं अपने आप को देते हैं बैकुंठ देते हैं अपार वैभव है अपार धन है उन्हें देने में आनंद आता है और भी बैठे रहते हैं जब वैकुंठ में रहते हैं कहीं भी ऐसी लोक में तो बैठते हैं तो हमेशा ये सोचते रहते हैं कोई हमसे मांगने आवे देने के लिए उत्कंठित रहते हैं और दूसरे देवता या मनुष्य आदि हमेशा नाक भाव सिकोड़े तो कोई आ न जाए मांगने के लिए इसलिए नो एडमिशन विदाउट परमिशन यहाँ बिना याज्ञा के आना नहीं और कुछ लोगों के यहाँ जाइए तो कहेंगे फोन करके क्यों नहीं आए पर श्री भगवान के पास खुला दरबार है हमेशा देने के लिए प्रसादा भी मुखम शस्वत प्रसादा भी मुख रहते हैं प्रसन्न रहते हैं कोई हमसे मांगे मांगे आ रहे हैं ऐसे स्वामी का भजन करना चाहिए इसमें चैतन्य महाप्रुष्प सिद्धांत बता रहे हैं संसार भ्रमित को भाग्य के हत्तरे नदी का रेन काष्ठ लागे तीन है पता नहीं चलता है कि कब किसका भाग्योदय हो जाए कब कौन पार हो जाएगा माया से जैसे नदी की धारा में काष्ठ के टुकड़े कभी कभी बहते हैं लकड़ी छोटे छोटे बहते हैं तिनका बहते हैं तो कौन लकड़ी कब तट पर लग जाएगा कोई ठीक नहीं रहता है नदी की धारा में बह रहा है कोई कास्ट, लेकिन कोई विशेष हवा चलती है तो जिधर से हवा चल रही है उसके दूसरे तर्क पर आकर के लग जाता है तो सभी जीव माया के प्रवाह में बह रहे हैं बह रहे हैं पता नहीं किस भाग्य से किस सुकृत से किस तरह से कौन पार हो जाए जैसे मुझे एक उदाहरण आता है अमेरिका में जो जीव थे जो भक्त बने वे भी एक साधारण जीव थे माया मोह में रह रहे थे रह रहे थे तब तक अकस्मात से प्रभुपा जी पहुंच गए ऐसी हवा बही विश्व को तारने वाला व्यक्ति उनके यहाँ चला गया और उनके संग से प्रवचन से दर्शन से लोगों की मतिक कृष्ण के तरफ आ गए किस भाग्य से कौन तरेगा कोई ठीक नहीं रहता है शिले प्रभु भाई जी जहाँ रहते थे वहाँ कम लोग प्रभावित हुए कहाँ गए और इंटरनेशनल सोसाइटी की स्थापना वहाँ अमेरिका में की वहाँ से फिर आने लगा फैलने लगा कब किसका भाग्य हो प्रहलाद महाराज इतने बड़े ज्ञानी हैं महाभागवत लेकिन बड़े पढ़े लिखे अवसरों को भी ज्ञान नहीं दिए यहाँ तक कि अपने गुरु सौंड अमर को भी प्रवचन नहीं सुनाए दया आ गई बच्चों पर उनको बुलाये एक जगह इकट्ठा करके उनको दिव्य ज्ञान दे दिए कुछ पता नहीं था जब भरत जी अपने पिता को ज्ञान नहीं दिए अपने भाइयों को ज्ञान नहीं दिए अपने गांव में प्रवचन नहीं किए राजा रहुगण कहार बना करके उनको ले जा रहे थे पालकी ढुवा रहे थे उन पर कृपा हो उन उनसे उन्होंने ज्ञान की बात देखा श्री नारद जी की कलुना तो अब जैसे हर पर हुई दस हजार पुत्र दक्ष प्रजापति के दर्शन पाया नारद जी का नारद ने प्रवचन किया सब परम वैष्णव परमहंस हो गए तो जब अक्रूर जी को कंस ने भेजा ब्रज में कृष्ण प्रणाम को लाने के लिए तो अकलूर जी रथ पर बैठे बैठे सोच रहे हैं कभी सोचते हैं आज मेरा अहोभाग्य है कि भगवान का दर्शन मैं करूंगा, उनके चरणों में प्रणाम करूंगा ये करूंगा, वो करूँगा भगवान अपने हस्त कमल को मेरे सिर पर रखेंगे लेकिन फिर सोचते हैं नहीं नहीं मुझ जैसे पापी को भगवान का दर्शन नहीं होगा अभी हमसे मिलेंगे नहीं अपने पर जब विचार करते हैं कहते मैं पापी कौंस के आदेश के वश में हूँ इसकी सेवा किया मैं कभी भक्ति नहीं किया कंस जो कहता है उसी को सपोर्ट कर देता हूँ भगवान इतना निकट में है लेकिन मैं गया नहीं कंस को खुश करना चाहता हूँ तो मुझ जैसे पापी को भगवान का दर्शन नहीं होगा भेंट नहीं फिर कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं जब भगवान के तरफ मन जाता है भगवान के स्वभाव पर विचार करते हैं तो कहते है, नहीं नहीं होगा दर्शन होगा दर्शन तो भगवान की अनेक लीलाएँ मन में आती हैं अरे जब पूतना पर भी दया किए सब पर दया किए तो मैं तो उनका भक्त हूँ भगवान सौभाग्य है मेरे हृदय को जरूर पढ़े होंगे हमारे हृदय को समझते हैं कि मैं बाहर से केवल कंस का सेवक हूँ लेकिन भीतर से मैं कृष्ण का भक्त हूँ ये सोच रहे थे और उसी समय एक श्लोक को पढ़ते हैं कहते हैं कि ममाधमश्यापी सदे वाचित दर्शनम ह्रिय मारह काल नद्या क्वितर इस संसार नदी में माया की नदी में जीव बह रहे हैं पता नहीं रहता है कब कौन पार हो जाएगा कौन तट पर काष्ठ लग जाता है इसी तरह से मैं तो वंश के आदेश के अधीन हूँ लेकिन यह मेरे जीवन का अवश्य सौभाग्य है इसीलिए तो मैं गुलज में जा रहा हूँ मैं भगवान के पास जा रहा हूँ जहाँ वे हैं श्री बलराम जी के साथ जा रहा हूँ और कुछ दृश्य ऐसे हैं कुछ कारण से बता रहे हैं, ये पता लगा रहे हैं सोच रहे हैं कि मुझ पर जरूर भगवान की कृपा है और भगवान हमसे भेंट करेंगे हमसे बात करेंगे कृपा करेंगे पहला कृपा का लक्षण तो ये हो रहा है कौस जैसा पापी भी मुझे रथ दे करके और भेज रहा है नंदगांव रथ दिया अपना राजकीय रथ और सोने से मरा हुआ रथ था वो इसलिए भेजा था कि कृष्ण बगराम तो एक गांव के बच्चे हैं लड़के हैं रथ पर चढ़ने के लिए भी आ जाएंगे मथुरा तो एक कोई सरकार के द्वारा बहुत सुंदर कार आवे और दो बच्चों को बुलाया जाए तो नहीं चढ़ जाएंगे कार पर चढ़ने के लिए चल दे चलो मथुरा तक घूम कर आ जाएंगे तो इसलिए वो रथ भेजा तो ग्रूर जी विचार कर रहे हैं कि कौन सा जैसा पापी शत्रु भगवान का जो मारने की चेष्टा करता है आज मुझे रथ दे करके और भेज रहा है उसकी खुशामद में उसको खुश करने के लिए अकृति कभी ब्रज में नहीं गए थे उसी के डर से कि ये मारेगा हमारे परिवार को बंद करेगा रेस्ट करेगा ये करेगा चाहते भी नहीं जाते थे और वही कौन सा जिनको रथ देकर भेज रहा <laughs> तो ये पहली कृपा है ना और भी है कि जब जा रहे हैं तो रास्ते में कुछ शगुन हो रहे हैं दाहिने अंग सब फड़क रहे थे उनके और हरिण दाहिने तरफ निकल रहे थे और सुलक्षण कई हो रहे थे तो समझ गए कि भगवान हमसे भेंट करेंगे भगवान का दर्शन होगा तभी तो कहते हैं कि मई बम ऐसी बात नहीं है कि मुझे भगवान का दर्शन नहीं होगा मम अधमस्य अभी यदपि मैं अधम हूँ नीच हूँ कंस जैसे राक्षस की सेवा कर रहा हूँ फिर भी मुझे अच्युत दर्शनम से आते होगा ही भगवान के स्वभाव पर विचार करके कह रहे ह्रिय माण काल नद्या क्वित तरती कॉश्चन है इस काल नदी में बह रहा है कोई व्यक्ति समय के प्रवाह से इसी में कभी कभी कोई तर जाता है जैसे देखा जाता है कि नदी की धारा में बह रहा है तिनका या काष्ट बह रहा है तो कभी कभी तट पर लग जाता है जो लोग नदी के बाढ़ को देखे हैं वो लोग बहुत अच्छा से समझ जाएंगे शहरों के सेल में बंद हैं, कभी देखे नहीं बाढ़ आदि और लकड़ी बहते हुए नहीं देखे तो उनको समझने में दिक्कत होगी है न उदाहरण जो आ रहा है नदी की बाढ़ कोई देखे होंगे और खास करके जिनका घर नदी के तट पर होगा वो विशेष समाज जाएंगे हमारे गांव के निकट नदी है और नदी में बाढ़ जब आती थी तो लोग लकड़ी लेने के लिए जंगल से लकड़ी बहकर के आती थी तो लकड़ी लेने के लिए दोनों तट पर हो जाते थे तो कभी कभी कोई कोई लकड़ी अपने आप तट से लग जाती कभी बहती हुई लकड़ी को छानते थे लोग और कभी लकड़ियां अपने आप तट पर आ जाती थी तो इस प्रसंग को समझने में हमको बड़ी सुगमता है कोई प्रयास नहीं करता है अगर पछया हवा चली तो पूर्वी तट पर लकड़ियां लग जाती थी और पूर्वया हवा चली तो पश्चिम तट पर तो कौन भाग्य कालो संसार क्षयोन्मुख है साधु संग तबे कृष्ण रति उपज जब भाग्य उदय होता है किसी का संसार क्षय होने का समय आता है संसार बंधन कर्मबंधन तब तो उस व्यक्ति को साधु संघ मिलता है और साधु संघ से कृष्ण में रति उत्पन्न होती है साधु संघ होता है इस विषय में मुचकुंद महाराज उदाहरण मुचकुंद महाराज मथुरा के पास धौलपुर धौलपुर चंबल नदी के किनारे एक गुफा में शयन कर रहे थे और सतयुग में सोए थे दापर का होने वाला था फिर भी सोए थे और सोए सोए अवस्था में भगवान मथुरा से भागते हुए उनके पास गए जैसे गाय अपने बच्चे के पास स्वयं ही दौड़ करके जाती है वैसे श्री भगवान भक्तवंसल अपने आप गए एक बहाना था कि कालजवन के भय से भाग रहा कालजवन के भय से नहीं भागे थे वो निकट भाग रहे थे कालजवन का ऐसा विश्वास हो रहा था कि अब पकडूंगा, अब पकडूंगा और कृष्ण हफते हुए ऐसे भाग रहे थे पर जाना था अपने भक्त के पास मुचकुंद महाराज के पास भगवान गए उनसे बहुत लंबी बातचीत हुई है तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो कहते हैं कि हे प्रभु जब ये किसी को साधु संग प्राप्त होता है और साधु संग में आपकी भक्ति करता है तब संसार बंधन समाप्त तो होता है आपका प्रेम मिलता है आप मिलते हैं लेकिन हम तो ऐसे हैं कि कभी साधु संग किए नहीं और साधन कुछ भी नहीं किए केवल सो रहे हैं और फिर भी आप हम पर इतनी कृपा की सोए हुए भक्त के पास दौड़ करके भगवान गए ये है बात है क्योंकि उस भक्त ने पहले बहुत भजन किया था भगवान का और सब युग में देवताओं से बार मांगे कि मैं नींद चाहता हूं मैं बहुत थका मांगा हूं मुझे नींद दीजिए इसलिए वो लोग दिए कि महाराज मुचकुंद ने कहा पूछा देवताओं से कि भगवान का अवतार कब होगा और कहाँ होगा तो उन्होंने बताया कि भगवान का अवतार द्वापर के अंत में होगा मथुरा में तो मथुरा के निकट ही मुझे शयन करना है और जब तक भगवान अवतार नहीं लेंगे उसके पहले मैं किसी का मुख देखना नहीं चाहता मैं जब जगू तो भगवान को देखूँ उनकी हार्दिक इच्छा थी अन्यथा दुनिया का मुंह क्या देखना है सोना ही चाहिए <laughs> तो सोए थे लेकिन जब भगवान गए थो थोड़ा छिप गए और इन पर अपना पिताम्बर ओढ़ा दिए मुचकुंद महाराज पर तो कालजवन जमन ये समझा कि इतना दूर हमको ला करके और यही सो रहा है तो कहता है अरे मूड अरे मूर्ख मथुरा से मुझको भगाते भगाते लाया और ला करके अब सो रहा है वो सोने पर छोड़ दूंगा कृष्ण समझ करके चलो युद्ध कर मैं योद्धा हूं तुमको खड़ा करके युद्ध करूंगा मैं आतंकवादी नहीं हूं कि कैसे भी मार दू ये आतंकवादी इतने नीच हैं ये कठोर हृदय के कोई दया नहीं कर सारे संसार के क्षय के लिए प्रयास कर रहे दूसरे राक्षस भी थे तो वे जगा करके लड़ते थे सजग करके कि आइए हमारे साथ युद्ध के लिए परी छिप करके वार करते हैं ये शैतान सब सहायता राक्षसों से भी बड़े राक्षस हैं जनता को दुख देते हैं जान मारते हैं लेकिन कालजवन जगाया वो भगवान समझ करके जगाए मुझकोर इतना दूर मुझको हैरान किया और अब आप करके सो रहे हो लगता है कोई अपराध ही तुमने नहीं किया साधु जैसे सो रहे <laughs> साधु शब्द का प्रयोग वहाँ किया है साधु जैसे सो रहे साधु का अर्थ है अच्छा व्यक्ति निरपराध ऐसे सो रहे जैसे हम हमको तुमने भगाया नहीं है परेशान नहीं किया मैं एक बार कथा कह रहा था और पहले तो साधुवत साधु जैसा कहा तो मैंने कहा कि जैसे साधु लोग खा करके सोते हैं चिंतन ऐसे सोए हो उस समय मैं कोई और समझ नहीं रहा था देखा था कि साधु दोपहर को भोजन करके और सोते हैं और गृहस्थ लोग तो काम करते हैं और काम धंधा में रहते हैं और साधु मैंने बस खाए और डरा था मैं तो यही अर्थ कर रहा था तो ये अर्थ नहीं है साधु तो भजन में रहते हैं परिश्रम करते हैं जति रहते जत्न करते हैं इसलिए उनको जति जती तो सो रहे हो चलो उठो बहुत गाढ़ निद्रा से उठे थे मुचकुंद महाराज जब इसका मुख देखे तो उनको क्रोध होगा ये कौन काला इतना विशाल उनकी दृष्टि पड़ते ही वो जल कर राख हो गया देवताओं ने वरदान दिया था जो आपको बीच में जगा देगा वो आपकी दृष्टि पड़ते ही मर जाएगा तो भगवान ने उपाय किया देवताओं के वरदान से काल को मरवाना था तो मुचकुंद महाराज की दृष्टि से भस्म करा दिया भगवान ने और जब काल जौन भस्म हो गया तब तो इसके बाद श्री भगवान धीरे धीरे आए मुचकुंद महाराज के साथ गुफा का अंधकार नष्ट हो रहा था दिव्य ज्योति भगवान के अंग से निकल रही थी अद्भुत सुंदर चार भूजा में श्री कृष्ण जब चाहते थे चार भूजा के हो जाते थे या दो भूजा के हो जाते थे चार भूजा में दर्शन दिए बनमाला थे कानों में कुंडल से पर मुकुट पीतम्बर बहुत सुंदर लग रहा था बहुत भगवान में तेज था तो मुचकुंद महाराज यहाँ तक कि भगवान को देखने में समर्थ नहीं हो सके इतना तेज था तो कुछ देर अपनी आँखों को नीचे किए इसके बाद फिर देखने लगे इसके बाद मुचकुंद महाराज भगवान से पूछते हैं आप कौन हैं खड़े हो गए आप कौन हैं और इस कठिन भूमि में आप विचरण कैसे कर रहे हैं बिना पद त्राण के बिना जूता के आप आए हैं एक कटीला प्रदेश है पर्वत की गुफा है कांटे है इस कंटक युक्त और कठोर भूमि पर आप अपने चरण कमल को इतने सुकुमार चरण को कैसे लाए हैं आप किस उद्देश्य से आए हैं यहाँ यहाँ आने का आपका उद्देश्य क्या है और आप हैं कौन आपका नाम क्या है किस वंश में आप जन्म लिए हैं यदि मुझमें सुनने की योग्यता है तो आप कहिए, तो श्री भगवान अद्भुत ढंग से बोले भगवान कहते हैं महाराज मेरे नाम अनंत हैं, <laughs> तो कौन नाम बताए अधिक ढंग से कहते हैं मेरे नामों की कोई संख्या नहीं है और मेरे गुण मेरे जन्म भी बहुत हैं एक समय में ही अनंत अनंत जन्म है अवतार हैं और यहाँ तक कहे कि परमरसी लोग हो सकता है कि करोड़ों कल्प में पृथ्वी के धूली कण को गिनते गिनते गिन दें लेकिन ये सब मिल करके भी मेरे गुणों को मेरे नाम को मेरे लीला को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकते फिर भी अभी एक जन्म और एक नाम बता रहे हैं मेरा जन्म मथुरा में हुआ है और मेरे पिता वसुदेव जी हैं इसीलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं वैसे मेरा सबसे प्रिय नाम कृष्ण है मेरा नाम कृष्ण है मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं और महाराज यहां आने का कारण आपने पूछा इसके पहले बता रहा है कि ब्रह्मा आदि देवताओं ने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मुझसे प्रार्थना किया तो इसलिए मैं जन्म लिया और यहाँ आया हूँ आप मेरे भक्त हैं आपने मेरा बहुत भजन किया है मेरी भक्ति भा, बहुत की है उस सब मुझको याद है तो आप पर कृपा करने के लिए मैं आपके पास आया यही प्रयोजन तब तो ये पहचान गए कि हमारे इष्ट देव भगवान है उठ करके स्तुति करने लगे उसी स्तुति का एक श्लोक यहाँ दिया गया है तो कहते हैं भवाप वर्गो भ्रमतो जदा भवे जनस तरचुत सत्समागम सत्संगमो जर ही तदेव सदगत बरावरे से त्वि जा प्रभो जब भाव के अपवर्ग का समय आ जाता है भवाप वर्गो भ्रम तो जदा भवित जीव भ्रमण कर रहा इस जोनि में उस जोनि में इस स्थान पर उस स्थान पर जन्म मरण के संसार में भ्रमण कर रहा है ब्रह्मते भ्रमते जीव के जब संसार नाश का समय आता है तब उस समय उसे भक्त संग मिलता है तभी सत्समागम जब सत समागम हो भगवान के भक्तों का संग मिले तो समझना चाहिए कि अब संसार समाप्त होने वाला है ये संसार बंधन कर्म बंधन अब खत्म होने वाला है और जब सत्संग प्राप्त होता है तब संतों की कृपा से वैष्णवों की कृपा से आप में मति लगती है आप में मति लगती है आप में चित्त लग जाता है तोय जाएते मते सत्संगमो जर तदेव सदगत आप सज्जनों के भक्तों के गति हैं आश्रय हैं और ब्रह्मा या कीट पतंग सबके आप ईश्वर हैं तो आप में मति उत्पन्न होती है जब संसार क्षय होने का समय आता है ये तो एक शाइली है कहने की इसका अर्थ ये है कि भगवान की जब कृपा होती है तब तो साधु संग मिलता है और साधु संघ से साधुओं के संघ से भगवान में मति लगती है और भगवान में मति लगती है तो संसार तो अपने आप ही क्षय हो जाता है भगवान में मति का लगना चित्त का लगना यही परम लाभ है तो इस तरह से संसार क्षय होने का क्रम बताया गया है भवाप वर्गो भ्रम तो जदा भवेत जनस्य तर ही सत् समागम सत्संगमो जर ही तदैव सरावर से पै जायते मति इक्रम है मुक्त होने का भगवान को प्राप्त करने का तो किसी भाग्य से कोई तर जाता है तो भाग्य क्या है भाग्य यही है कि वैष्णों का संग मिले यही भाग्य है जीव का सबसे बड़ा क्योंकि भागवत की टीका में सिर्फ श्रीधर स्वामी कहते हैं प्रायुसा सभ्य कला जुगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद तो मंद भाग्या की व्याख्या करते हैं एक तो आयु कम है कल युग में मनुष्यों की प्रायलपायुषा सभ्य कला वस्मिन युगे जना लोगों की आयु कम है ज्यादा देर तक साधन कोई कर नहीं सकते लंबी तपस्या ध्यान क्या क्या जिसमें बहुत टाइम लगे कर नहीं सकते कम आयु और मंदा अगर आयु भी है कुछ तो आलसी है आयु हो करके क्या करे कुछ करेगा तो मतलब मंदा आलसी है सुमंद मत हो और कोई कोई आलसी नहीं भी है तो बुद्धि नहीं है मंद मती है। अगर मती भी कुछ ठीक है बुद्धिमान है तो मंद भाग्या भाग्य फूटा हुआ है कोई साधु संग नहीं मिल रहा है भाग्यहीन उसको कहा जाता है जिसको वैष्णव का संग ना मिले वह भाग्यहीन मंद भाग्य अगर भाग्य भी है साधु संग मिल भी रहा है तो उपद्रुता कोई रोग है या कुछ है वो लाभ नहीं ले साधु संग मिल करके भी उपद्रव है डिस्टर्ब है उपद्रव तो है, है ना? ये देखा जा रहा है संसार में साधु संग मिलता है लेकिन अनेक उपद्रव है काम धंधा या रोग दुख ये वो नहीं करता तो भाग्य का अर्थ है वैष्णव संग भगवान के भक्तों का संग यही जीवन का सबसे भाग्य होता है हरे कृष्ण